साधनों का वर्णन है इसलिए इसका नाम साधन पाद रख दिया पहले पाद में समाधियों का मुख्य वर्णन था विस्तार से तो उसका नाम समाधि पाद रख दिया था इसमें साधनों का उल्लेख है तो साधन पाद पीछे दोहराइए उद्दिष्ट उद्दिष्ट समाहित चित्त योग व्यास जी महाराज कहते हैं भाष्यकार कि समाहित चित्त व्यक्ति का योग कह दिया उद्दिष्ट कह दिया पिछले पाद में योग के लिए कह दिया जिसका मन एकाग्र है जिसका अच्छा स्तर है जैन विज्ञान अच्छा, अच्छा, अच्छा है कुछ पूर्व जन्म कर -फट आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो फटाफट मोक्ष में जाओ तो प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में मोक्ष तक पहुँचा दिया था निर्वीजा समाधि तो वो तो गया मोक्ष में इसलिए उच्च स्तर वालों का योग तो पहले बाद में कह दिया अब अगली बात शुरू करते हैं बोलिए कथम कथम चित्तोपी, चित्तोपी योगे योग अब कहते हैं व्युथित चित्त व्युत्थान चित्त वाला वो था एकाग्र चित वाला ऊंची योग्यता वाला ये है सामान्य योग्यता वाला लौकिक स्तर का व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जिसका व्युथित चित्त है चंचल चित्त है खाना पीना घूमना फिरना देखना सुनना संसार के सुख भोगना इसी में रुचि तो ऐसे स्तर का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी योग युक्त कथम से आग से युक्त कैसे हो गए इतिए को आप बताएंगे इस विषय को आरंभ करेंगे कि सामान्य व्यक्ति योग में कैसे प्रवेश करें तो अब सामान्य व्यक्तियों के लिए विषय प्रारंभ करते हैं जैसे आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वहां टिप्स होते हैं ना शॉर्टकट टिप्स तो यह शॉर्टकट टिप्स बताएंगे शॉर्टकट टिप्स क्या है एंट्री कैसे करें फटाफट एंट्री कैसे करें योग वो बताएंगे सूत्र एक बोलिए कपाध्याय ईश्वर ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग पहले भाष्य पढ़ते हूँ बोलिए न तपस्वीनोपस्वी योग्यतिपस्वीनो योग न सिद्धती जो तपस्या नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं होता तो सबसे पहली चीज है तपस्या तपस्या करो जो तप नहीं करता अतपस्वी है तप नहीं करता उसका योग न सिद्ध उसका योग सिद्ध योग में प्रवेश नहीं मिलता वो योग में प्रगति नहीं कर सकता उन्नति नहीं कर सकता इसलिए तपस्या सबसे पहली चीज है तो ये शॉर्टकट है कैसे एंट्री करना तपस्या शुरू करो तपस्या क्या है तपस्या को आगे बताया है विस्तार से तपो द्वंद्व सहनम यह इसकी परिभाषा आएगी आगे तप का अर्थ है का सहन करना यह तप है द्वंद्व कहते हैं युगल जोड़े पेयर दो दो चीज का एक जोड़ा होता है सुख और दुख एक जोड़ा है एक व्याकरण में द्वंद्व समास होता है आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास, उसमें दो दो पे जोड़े ही होते हैं इसीलिए उसका नाम द्वंद्व समास हानि लाभ मान अपमान और भूख प्यास गर्मी ठंडी बैठे रहना खड़े रहना बैठना और खड़े रहना ये भी एक जोड़ा है दो चीजों का ऐसे हानी, लाभ मान अपमान ये सब प्रकार के जोड़े तो ये जोड़े जो है युगल पेयर इनको सहन करना सुख भी आता है जीवन में दुख भी आता है दोनों आते हैं जब सुख आता है तो खुश हो जाता है और जब दुख आता है तो रोने बैठ जाता है फिर चिल्लाने लगता है सुख आता है तो अच्छा लगता है दुख आता है तो अच्छा नहीं लगता वो परेशानी महसूस करता है अनुभव करता है बहुत कष्ट है बहुत समस्या है तो ऐसा सोचने से उसका दुख और बढ़ जाता है अगर आप दुख को ऐसे सोचेंगे ना बहुत कष्ट है बहुत भारी है बहुत मुसीबत है बहुत समस्या है वो और चार गुना आपको ज्यादा तंग करेगा ज्यादा परेशान करेगा अगर आप उसको इस ढंग से सोचेंगे ठीक है सुख भी आता है दुख भी आ गया बारी बारी से आते ही रहते कोई बात नहीं चला चला चला गया, ये भी चला जाएगा, भी चला जाएगा, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको वो हल्का लगेगा, चलाय दुःखा परत रोज पण अच्छा कमी कमी होता है, सीजन आहे गरमी काम पडगा शॉर्टेज हो गे कम आहे जित अोचं सतायू सोच मुसीबत Society वाले इतने इतके लोग हैं, इतने दुष्ट लोक ध्यान नाही देते गर्मी का पानी पनी व्यवस्था नहीं आहे पॅसे मर जाएंगे, कपडे कैसे धुलंगे घर का बर्तन कैसे साफ होगा है और पनी काम चलताय का अब ॲसे ॲसे सोचेंगे तो पनी का दुःख चार गुना हो जाएगा, दस गुना होत्रहता की जर ॲसी प्रतिकूलता आहे तो उश होतो कोण बाले थोडा आहे तो थोडाही उशी मे काम चला इसका नाम है तप ये तप करना जरूरी है जो ये तप करेगा वो प्रसन्न रहेगा हर परिस्थिति में मस्त होकर जिएगा दुखी नहीं होगा परेशान नहीं होगा आसानी से जीवन पार हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से पार हो जाएगा ये तो सोचकर ही चले कि दुख तो आएगा हाँ ये सोचकर चले लोग क्या सोचते हैं दुख तो आएगा ही नहीं बस सुखी सुख आएगा उल्टा सोचते हैं शास्त्र कहता है, ये सोचो सुख कम आय दुःख अधिक आयोग येत सोचो थोडा नगेटिव माइंड बना थोडा नेगेटिव चिंतन भी रखो सारा पॉझिटिव्ह नाही कुकी ये सत्य आहे जीवन में सुख भी आता है दोन ही आता है, तो आते है। कभी बिजली कभी बंद हो जाती है पाणी आता है, बंद हो जाता है टेलिफोन चलता है, कभी बिगड जाता हर चीज बिगडतीय कमी ट्रेन राईट टाइम आता कभी लेट होईत संसार हमेशा एक जैसा नाही राहता परिवर्तनशील है ये संसार इसमें परिवर्तन होता ही रहता है अनिवार्य परिवर्तन संसार का नियम हो है ये तो हो गई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख भी आएगा दोनों के लिए तैयार रहो जो दोनों के लिए तैयार वो घबराएगा नहीं आसानी से पार हो जाएगा बस आसानी से पार कर लेना खुश होकर सहन कर लेना इसी का नाम तब है तो कभी मान मिलेगा सम्मान मिलेगा कभी अपमान भी होगा जब सम्मान मिले तो खुश मत होत अपमान हो तो दुखी मत हो बस ठीक आहे होताही होग्या होग्या कोवि ऐसे, -ऐसे करीवन आप, बहुत आसन राही खूप आसनी बढिया जियगे तो कभी समन होगा कभी अपमान होगा कभी लाभ होगा कभी हानि होगी कभी आपली ट्रेन सम आय कभी लेट मी आयगी कभी खाना सम परिगा कभी देर से मिगा कभी गरमी का मौसम आयगा कभी थंडी आएगी, कभी बरसात आएगी, कभी कुछ, कभी कुछ कुठे सब चलता रहेगा, इसको खुश होकर सहन करणा तप है और यदि खुश होकर सहन नहीं किया, तो दुखी होकर सहन करे सहन करणार परिस्थिती भाग तो सकते मौसम गर्मी का है और लाइट चली गे अ्या मौसमे गरम का गरमी तर लगेगीस बचके भाग तो सकते नाही घंटे बाद आएगी लाइट अब तब तक आधा घंटा जैसे तैसे पार करना है इन्वर्टर बिगड़ चुका है उसकी बैटरी डाउन है तो पंखा भी नहीं चलेगा इन्वर्टर भी नहीं चलेगा तो आधा घंटा बिना ही बिजली के हमको जीना है चाहे खुश होकर जिए हो, चाहे दुखी होके जिये अगर खुश होकर जियेगे तो तपस्या है पर दुखी होकर जिए तो मजबूरी है तो मजबूरी और कोई चारा नहीं है दुखी होकर के आधा घंटा तो पार करना ही करना है तो शास्त्र कहता दुखी होकर जीना समजदारी नाही जीना बुद्धिमत्ता नाही जिओ जो भी उसको प्रेम से कर प्रसन्नता स्वीकार दुःख को हलका करो हरी मत बस कठी दुःख को हलका करण्या उपाय है तीन शब्द बोलो कोट चली कोण बांटे एक घंटे आज नहीं, कोई नाही लाइट कोणी कमला कोय बाब नाही खाना देर चेबो कम कम होती होगती नाही होखी सारे जीवन इसिपर्ये जी ॲसी चिज है जो परिस्थिती ऐसा नाही परिस्थिती निर्माण करू परिस्थिती बुला परिस्थिती कॅसिस सहन करणार सहन करतो बाहेर निकलना जी इसी में बैठे रहो सो अच्छी अच्छी बात नहीं है परिस्थिति तो अपने आप आती है प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप आती है आपको लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है ये अपने आप लाइट बंद हो जाएगी टेलीफोन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है वो अपने आप बिगड़ जाएगा <laughs> यहाँ हिंदुस्तान में व्यवस्था ही ऐसी है <laughs> या तो भारत में व्यवस्था ही ऐसी आप नहीं बिगाड़ना चाहे वो भी बिगड़ जाएगा तो परिस्थितियां तो रोज आती रहती है की नहीं है, आपको बस तैयारी करने की है, समाधान तैयार रखो फिर जो भी परिस्थिति आए उसमें घबराने का नहीं अपनी और से कोशिश पूरी करो जो भी आपत्ति आती है उससे बचने का प्रयास पूरा करें और पूरा जोर लगा के भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाए फिर उसको सहन लगो तब बोलो कोई बात नहीं जो है सो है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे भी भारी परिस्थिति आती है बहुत भारी कष्ट आ जाता है कोई जान बुझ के आपको तंग करता है सोच समझ के पढ़ा लिखा है बुद्धिमान है जानबूझ के आपको तंग करता है उसके संस्कार खराब है उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है खराब है तो वो जान के तंग करेगा अब क्या करेंगे बे बह ज्या गुस्सा आयगाय पढा लिखा आदमी तसं दिनागडा झगडा नाही करणारा करी सुरक्षा पूरी करेस रोकेंग पडोसिओ सूचना दे मित्रो कोथिस को। खामखा तंग करता है मुझे। इसको ब्रेक लगाओ यहा तक प्रयास पूरा करे पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है वो किसी की परवाह नहीं करता वो कहता नहीं मुझे ऐसा ही करना तब भी उससे मारा मारी नहीं करना झगड़ा नहीं करना अपनी जान बचाओ अपने साइड में हो जाओ उससे टक्कर नहीं लेना और फिर मन में कष्ट होगा कि देखो ये पढ़ा लिखा है समझदार है फिर भी जान बुझ के तक कर रहा तो मानसिक रूप से सहन करना कठिन पड़ेगा तो उसका उत्तर है उसके लिए तीन शब्द और हैं ईश्वर न्याय करेगा बोलिए बस तब ये तीन शब्द बोलिए और उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए अपनी सुरक्षा जितनी हो पूरी करें फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें, कि यह अन्याय करता है कोई बात नहीं इसको दंड देगा मैं अपनी बुद्धि खराब नहीं करूंगा मैं अपना जीवन नहीं बिगाड़ूंगा मुझे बच के चलना है सावधानी से चलना आप स्कूटर पे जाते हैं या कार में जाते हैं आपकी गाड़ी छोटी है सामने समने ट्रक बड़ा भारी हैं? लंबा खूप लाद रोप कव्हर करता आपली गाडी साइड मे बचा जो होगा हो देखती सरकार देखेगी ट्रॅफिक पोलिस देखेगी जो भीखेगा उसनी जन बचणी बस य समजदारी ऐसे सडक पे हर आदमी झगडा गुस्सा करणे लगे घर ही नहीं पहुंच पाएंगे घर आने में चार घंटा लगे जाएगा उतर उतर करेंगे तुम ट्रैफिक रूल तोड़ते हो लाइन में नहीं चलते, अपनी लेन में नहीं चलते हमारी साइड कवर करते हो किस किस से हैं? तो एक, के बाद एक लाइन लगी तो संसार में खराब बुद्धि वालों की बहुत लंबी लाइन है किस किस से टकरायेंगे किस किस से झगड़ा करेंगे इसलिए अपना बचाव करना ये समझदारी है जैसे सड़क पर चलते समय हम बाकी वाहन वालों से झगड़ा नहीं करते और अपनी साइड बचा के चुपचाप घर चले आते ऐसे ही संसार में लोगों से बच के चलना है उनसे टक्कर नहीं लेनी अपना बचाव करो मोक्ष में जाओ अपना बचाव करो चुपचाप मोक्ष में स जाओ ये समझदारी नहीं तो यहाँ पता नहीं कितने जन्म हो गए लड़ते झगड़ते पिछले जन्मों में और क्या किया यही तो किया लड़ाई झगड़े की है और उसका रिजल्ट यह है अब तक यहीं बैठे जमीन मोक्ष नहीं हो पाया तो इस बार भी ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर मोक्ष कभी भी नहीं हो पाएगा हमेशा ऐसे ही झगड़ा चलता ही रहेगा पुराने खराब संस्कार इस जन्म में आवे हमारे साथ अब फिर और झगड़ा करेंगे ये और नए संस्कार बनेंगे पीछे से भी पहले सारे बहुत सारे हैं और नए और बन जाएंगे और फिर ये संस्कार फिर अगले जन्म में चलेंगे फिर और झगड़ा करेंगे बस झगड़ा ही करते रहेंगे हमेशा फिर मोक्ष को कभी जा ही नहीं पाएंगे इसलिए यदि मोक्ष में जाने का है विचार दुख से छूटने की इच्छा है झगड़ा बंद करना पड़ेगा अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा इसी का नाम तप है तो जो तप नहीं करेगा उसका योग सिद्ध नहीं हो। उसको ना तो जीवन जीने में आनंद आएगा ना शांति से जी पाएगा न उसका मोक्ष हो पाएगा इसलिए सबसे पहली शॉर्टकट एंट्री जो है योग के क्षेत्र में वो है तप करो तपस्या करो जब आप यह तपस्या करेंगे तो संसार के लोग आपको मूर्ख कहेंगे मूर्ख कहेंगे बेवकू कहेंगे पागल कहेंगे कि अच्छा ताकत वाला ताकद वाला आदमी फिर फेर कमजोर भागता यहा बह कायर आदमी टाता क्यो नाही लोक आपगडा करणे लोगो की बाहेर उन, स्वयं झगडा है स्वयं झगडा पसंद करते हैं, स्वयं झगडे करते दुसरं कोगडा करते हे देखना चहते उशी मे मजा आता अोक्ष समजते नाही छूटने दुःख चालू नाही हमको ऋषिओ वेदो की बाब समजणी ऋषी वेद की बात उसको समझ के, उसको फॉलो करणारा कल्याण होकार तप करणा हा और आयगा आगे जब यम नियम की व्याख्या आयगी ना तब शौ संतोष तप अध्या ईश्वर प्रणाय न फिर वहां दूसरा सूत्र आए वहां उसकी ये परिभाषा बताएंगे तो अभी तो जैसे शॉर्ट टिप्स होते ना ये शॉर्ट टिप्स के रूप में बता रहे हैं कि छोटा छोटा रास्ता अंदर घुसने का कैसे एंट्री कैसे करें वो बता रहे हैं। तो इस पहली पंक्ति में बताया कि जो तप नहीं करेगा उसका योग सिद्ध नहीं होगा तो तप का ग्रहण क्यों किया इस प्रसंग में तप का नाम क्यों लिया कि तप करने से एंट्री होती है उसका कारण बताते हैं आगे आ, पढ़िया अनादी अनादी। कर्म क्लेश जाला, विशय जाला। चोर्थ चोर्थ। अशुद्धि न आपद्यते इति उपादन उपादन ये कारण बताया कि तब का उपादान तब का ग्रहण क्यों किया इस सूत्र में तब का नाम क्यों लिया कि तब करो? क्यों कहा उसका कारण यह है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, ये सारे विशेषण हैं अशुद्धि के यहाँ पर विशेष नाउन है अशुद्धि अशुद्धि का मतलब अविद्या जो हमारे अंदर अविद्या बैठी है तो वो अशुद्धि कैसी है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा अनादिकाल से अर्थात जब से हमने जन्म लिया कौन से जन्म लिया मोक्ष से लौट जब पहला जन्म लिया तब से अनादि का मतलब तब से तो अनादिकार है प्रवाह से अनादि क्योंकि ये बीच बीच में अविध्या नष्ट भी हो जाती है फिर मोक्ष हो जाता है फिर लौट आते हैं फिर पैदा हो जाती है तो जो चीज बीच में नष्ट होती है फिर पैदा होती है उसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि जो सदा से है और सदा रहेगी वो स्वरूप से अनादि तो अविद्या ऐसा तो है नहीं के सदा से हो और सदा रहेगी अविद्या पैदा हो जाती है इस तरह से ये बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है जो चीज बनती है बिगड़ती है उसको बोलेंगे प्रवाह से अनादि तो ये अविद्या है प्रवाह से अनादि अनादि शब्दकार तो प्रवाह से अनादिकाल से कर्म क्लेश जीवात्मा प्रवाह से अनादिकाल से अर्थात बहुत लंबे वर्षों से बहुत लंबे जन्मों से कर्म करता आ रहा है और क्लेश भी उसके साथ जुड़े हुए राग द्वेश आदि आदि राग द्वेश राग द्वेश कोई ना कोई चालू ही रहता सांख्य दर्शन में एक जगह की परिभाषा बताई कि संसार किसको कहते हैं सृष्टि किसको कहते हैं तो ऐसी परिभाषा बताई राग विराग सृष्टि सृष्टि उसका नाम है जहाँ <laughs> राग और वी राग। वी राग मतलब द्वेश चालू ही रहते उसका नाम सृष्टि राग और विराग विराग मतलब द्वेशत राग से विपरीत है द्वेश जहाँ राग द्वेष राग द्वेष दिन रात चलते ही रहते है उसी का नाम सृष्टि अब लोग ऐसी भयंकर सृष्टि में सुख को ढूंढ रहे हैं आश्चर्य की बात हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग सुख को ढूंढ रहे संसार में अरे कहा ढूंढ रहे हो तो चारों तरफ आग लगी है, कहीं राग है कहीं द्वेष है पर तुम इस राग द्वेशी सृष्टि में सुख ढूंढ रहे तो इस राग द्वेष वाली सृष्टि में कहीं भी सुख नहीं है सुख तो केवल मोक्ष में जो सुख हमें चाहिए असली बढ़िया सुख वो मोक्ष में मिलता है यहां कहीं नहीं मिलता तो ये क्लेश राग द्वेश राग द्वेष चलते ही रहते हैं हमारे साथ जन्मों जन्मो से चल रहे हर जन्म में चल रहे और कर्म किए जा रहे हैं ऐसे ही कर्म सकाम कर्म किए जा रहे हैं जिससे राग द्वेष पैदा होते हैं पिछले राग द्वेष से नए सकाम कर्म करते हैं उन नए कर्मो से और राग द्वेश पैदा होता है बस ये चक्कर चलता रहता तो कहा प्रवाह से अनादि काल से लंबे काल से जीवात्मा कर्म किए जा रहा है सकाम कर्म फिर उससे क्लेश भी पैदा हो रहे हैं से संस्कार भी पैदा हो रहे हैं वासना मतलब संस्कार ये क्रोध के संस्कार लोभ के संस्कार राग के अविद्या के आदि आदि सब प्रकार के अभिमान के इस प्रकार से इन सब कर्म क्लेश और संस्कारों से चित्रा युक्त युक्त सहित प्रत्युपस्थित विषय जाला प्रत्युपस्थित कहते हैं वर्तमान में वर्तमान में जो सामने विषय है हमारे रूप रस कंध शब्द स्पर्श कोई भी हो पांच विषय माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो विषय हमारे सामने उपस्थित हैल मे फे वली रूप समने आया तो ये अविद्या फसा दे रस सामने आया बड़ आम का रस जे आजकल चल रान मे आम रस वाटी हो तो कोण छोडेगा <laughs> वो फंस जाएगा उसमें ये अविद्या छोड़ना फिर दही बड़े सामने आ गए उसको नहीं छोड़ेगा फिर और मटर पनीर आ गया कोई पालक पनीर आ गया उसको नहीं छोड़ेगा उसमें फस जाएगा तो अविद्या हमको रूप रस गंध शब्द हर विषय में फंसाती रहती जाल में फसाती रहती है। ऐसी है अविद्या तो विषय जाल में फसाने वाली ये अविद्या तप अंतरेण संभेदम न आपत्य ये तप के बिना ये नष्ट होने वाली नहीं है ये जो वर्षो से जन्मों से चली आ रही है विद्या जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक ये अविद्या नष्ट नहीं होगी और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी तो मोक्ष होने का प्रश्न ही नहीं है उसकी जो कंडीशन ही अविद्या नष्ट करो और मोक्ष में जाओ ये उसका गेट पास है एंट्री गेट पास अविद्या नष्ट होगी हाँ होगी जाओ अब मोक्ष में जा सकते नष्ट नहीं हुई अभी यही रहो अभी दुनिया में रहो इस अविध्या को पूरा नष्ट करो फिर तुमको गेट पास मिलेगा अंदर जाने का जरमो से, से चली आ रही है इसलिए कहा तब का तप का अभ्यास करो तब का इसलिए तप का ग्रहण किया सूत्र में तपस्या करो यहाँ से अविध्या धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाएगी ये है रास्ता फिर ये तप कैसा करना चाहिए आगे बताते हैं, बोलिए तच्च, तच चित्त प्रसाद प्रसाद अबाध मन्यते, तच्च और वह, तप वो जो तप है कैसे करना चाहिए चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न रखने वाला इतनी सीमा तक तपस्या करना जब तक मन प्रसन्न रहे और आपने तपस्या शुरू की भाई चलो लाइट चली गई कोई बात नहीं अब आज आठ घंटा बिना ही लाइट के बैठेंगे सारे दिन तपस्या करेंगे और तीन घंटे में पसीना पसीना हो गया और फिर बुरा हाल हो गया और खुजली हो रही है गर्मी लग रही है बुरा लग रहा है और आप अभी भी लगे तपस्या में नहीं, नहीं आज तो आठ घंटा पूरा करना है बिना बिजली के बिना पंखे तो आपके मन की प्रसन्नता खत्म हो जाएगी हो जाएगी तो कहते हैं ऐसा ऐसा तब मत करो उतनी सीमा तक करो जब तक आपका मन प्रसन्न रहे अनुकूलता बनी रहे चलो भाई एक घंटा तो ठीक है सहन कर लेंगे बिना बिजली के पंखे के एक घंटा भी सहन लेंगे एक घंटे तक चलाओ एक घंटे बाद थक गए अब प्रसन्नता मन की समाप्त हो गई बस सीमा आ गई सीमा आ गई तो फिर ठीक है चलो पंखा चालू करो अब लाइट तो आई नहीं तो फिर हाथ का पंखा उठाओ और वो चालू करो और हाथ का पंखा भी टूट गया का गली में जाओ में जाओ कहीं ता हवा में बैठो थोड़ी बाहर की ताजी हवा मिले कुछ तो मिले को जब तक हमारा मन प्रसन्न रहे वहां तक तपस्या करें किसी की डांट खाओ अपमान हो, वहां तक, जितना आप सह सकते हैं। वस वस सीमा किसी को आपने डांट दिया अपने अधीन व्यक्ति को उसने गलती आपने उसको डांट दिया उतनी सीमा तक डांटो जितना वो सहन कर पाए अगर उससे ज्यादा डांट दिया तो बेचारा फिर स्थिति बिगड़ जाएगी उसकी मेंटल बैलेंस खो जाएगा फिर पता नहीं क्या कर डाले और नुकसान हो इसलिए तपस्या करनी चाहिए उस सीमा तक करनी चाहिए जब तक हमारा मन प्रसन्न रहे जब तक हम सहन कर सकते हैं वहां का फिर आगे लिखा अबाध मानव जब तक बाधा उत्पन्न न करे तब तक करो जब रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाए बस बंद करो जैसे बताए ना आठ घंटे आप बिना पंखे के रहेंगे गर्मी में तो रोगी हो जाएंगे आठ घंटे नहीं करनी तपस्या एक घंटा करो बस एक घंटे बाद अगर रोग शुरू हो गया तो बस फिर अपना सुविधा का उपयोग शुरू कर ऐसे ही ठंडी के दिनों में ठंडी सहन करो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी सहन करो वहां तक सहन करो जब तक शरीर उसको स्वीकार करता है और आपने ठंडी सहन करनी शुरू की और ठंडी हवा में और ठंडे पानी में निकल गए स्नान करने तो आपको बुखार आ जाएगा निमोनिया हो जाएगा कोई ठंडी सर्दी जुकाम हो जाएगा कुछ हो जाएगा आपका शरीर इतना सहन नहीं करता तो ऐसा नहीं करना जिससे आदमी रोगी हो जाए वो तक नहीं करना वहां तक करो जहां तक रोगी ना हो तो ये सावधानी रखनी है तप में अने योगाभ्यासी ना सेवन करना चाहिए तब का सेवन इस योगाभ्यासी को करना चाहिए इस सीमा तक जब तक वो रोगी न हो जब तक उसका मन प्रसन्न रहे उस लिमिट तक तपस्या करो इति मन ऐसा सूत्रकार पतंजलि मुनि मानते हैं पतंजलि महाराज ऐसा मानते हैं उस सीमा तक तब करना चाहिए बस फिर आगे सुविधा का उपयोग करना चाहिए फिर एक सीमा तक ठंडी सहन कर ली अब आगे नहीं सहन होती तो अपना कम्बल ओढ़ो रजाई ओढ़ोर जैकेट पहनो रोगी हो गे योग अभ्यास मे बाधक पहिले बशये व्याधी कोणता बीमार स्वामी जे गुरुकुल झरे मेरकुल झजर कमरे हवा तो के फिर व्यक्ति को जो बात चल रही है ये बात चल रही है नए व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति जिसको अभी योग में रुचि नहीं उसको तो योग में रुचि पैदा करनी है योग में प्रवेश करवना है ये न्यू कमर न इतना कठोर तप लागू करते सहन तो भाग जायगा ठीक आहे और जो आपरा हो चुका था अच्छा ऊंचा वैराग्य था तो जब वैराग्य की स्थिति होती है तब व्यक्ति तपस्या से घबराता नहीं ऊंचे वैराग्य वाला घबराता नहीं है कपड़ा है ही नहीं बिस्तर है ही नहीं रजाई है ही नहीं अब समाज उसको सहयोग देता नहीं समाज स्वार्थी है वो देना नहीं चाहता उसके मन में कोई गड़बड़ है राग द्वेश है, जो भी समझो वो सहयोग देता नहीं और अब उसके पास वो चोरी तो करेगा नहीं तो वो अपने वैरागे में मस्त रहता है वो कहता कोई बात नहीं जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे ऐसे सिकुड़ के बैठ जाएंगे एक आध जो टूटा फूटा कम्बल होगा उसी में गुजारा कर लेंगे पूरी ठंड तो नहीं, निक, नहीं निकलेगी जितनी निकलेगी उतनी तो वो ऐसे तैसे करके गुजारा कर, कर लेगा और वो भागेगा नहीं अच्छे ऊंचे बैराग्य वाला तो गुरु जी को अच्छा स्तर का वैराग्य था इसलिए वो गुरुकुल छोड़ के भागे तो नहीं बाकी जो परिस्थिती उसका सामना किया चोरी तो करते नर ऐसे मांगणे की भी इच्छा नहीं नाही ती वैराग्य कारण वैरागी का स्तर बडा विचित्र होता वैराग्य काय ऐसा होता मी गाया नाही जी लगे कोणत्या प्रयास नहीं करता सुविधा केला मी गाठक अगर व सुविधा के पीछे अगदी सोचने लग्न ऐसे अगर वगैरे लगे नाविधा चवधा जाएगा उसके सामने वो समस्या है तो वो ये सोचता है मैं सुविधा जुटाऊ या वैराग्य को टिकाए रखू सुविधा जुटाता हूं तो वैराग्य खो जाएगा और वैराग्य को टिकाता हूं तो सुविधा कम मिलेगी तो वह वैराग्य को चुनता है कठिन है इसको पकड़ के रखो ये खो गया तो वापस आना मुश्किल है सुविधा थोड़ी कम मिलेगी कोई बात नहीं अभी शरीर में ताकत भी है जवानी भी है इतना हम सहन कर लेंगे बाकी आगे की आगे देखी जाएगी फिलहाल तो इस वैराग्य को मच जाने दो तो गुरु जी ने ऐसा सोचकर कि वैरागी का मूल्य अधिक है मुश्किल से हुआ है अगर ये छूट गया तो फिर आगे प्रगति रुक जाएगी इसलिए इसको नहीं छोड़ना उसको पकड़े रखा सुविधा थोड़ी कम मिलेगी कोई बात चला लिया थोड़ा झूठी सूखी हो जैसे तैसे तो वो तब के अंतर्गत मानना चाहिए ऐसा मानना चाहिए उसको अच्छा ही किया उन्होंने जो किया ठीक किया भले ही उसका बाद में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ क्योंकि उतनी सुविधा न मिलने से शरीर पे हानि तो होगी मानसिक रूप से हम भले ही सहन कर लेंगे तो हमने मानसिक रूप से कष्ट को सहन कर लिया वैराग्य को टिकाए रखा और एक अच्छी ऊंची उपलब्धि की योग के क्षेत्र में मोक्ष की तरफ आगे बढ़ गए शारीरिक रूप से कुछ आनी जरूरी कोई बात नहीं उसको सहन कर लेंगे जब सारी सुविधाएं नहीं मिलती तो दो में से एक चुननी पड़ती है अब दो में से एक का फिर तुलना करके देखना पड़ता है मूल्य किसका अधिक है जिसका अधिक मूल्य उसको चुनो जिसका कम मूल्य हो उसको छोड़ दो तो उस समय वैराग्य का मूल्य अधिक था इसलिए शारीरिक सुविधा को छोड़ दिया ज्यादा प्रयास नहीं किया मिल गई तो ठीक है किसी ने दे दी तो उपयोग कर लिया और नहीं मिली तो ना ज्यादा जोर नहीं लगाया तो उस हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया और ये बात मेरी भी समझ में आती है जब तक शरीर में अच्छी शक्ति है जवानी है युवावस्था है कुछ ताकत है तब तक हम तपस्या कर सकते है आगे चल के शरीर ढीला हो ही जाएगा, फिर तो क्या तपस्या होगी फिर तो मजबूरी या सुविधा का उपयोग ही पडेगा नाही तो बीमार होयेगाव जल्दी मर जायगे तो काम ही नाही करणार जब तो शरीर मे ताकत है तीस चलीस पैतालिस पचा सर्व उमर तक जब तक शक्ती है तब तक तपस्या करलो तर पैतालिस पचास के बा शक्ती घटी जाती है। फिर तो सुविधा इथे उमर मे लाभले तपस्या मेरे हा व्ही बाहेर कमी नाही किया कभी कम कर लिया। और तपस्या करते बहुत अच्छा फेर उमे ध्यान देना कि हमारे कारण दुसरं को कष्ट ना होतं चपस्या कर सकते दुसरे की थोडी जबरदस्ती करी करते दुसरे की स्थिती अलग है तो दूसरे को सुविधा देते हुए अपनी सुविधा कम करके जितनी तपस्या हो जाए चल जाए उतनी कर ले फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं तो ये हुई तब की बात तपस्या करनी चाहिए इसके बिना हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी जो संसार में राग है सुविधाओं में सुख में वो छूटेगा ही नहीं जब तपस्या करेंगे थोड़ा कष्ट भोगेंगे तो समझ में आएगा यहाँ तो दूफी दूफे चारों ओर इससे तो छूट और इससे छूटना है तो थोड़ा कष्ट आता रहेगा आता रहेगा उसको सहन करते रहेंगे तो मन बुद्धि ठीक चलेगा कि हाँ इससे फटाफट छूटना है वैराग्य प्राप्त करो और मोक्ष में जाओ इस तरह से तब से हमको ये लाभ होता है अविद्या धीरे धीरे कमजोर होती जाती आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय प्रणवादी पवित्र जबो, जबो। मोक्ष शास्त्र मोक्ष शास्त्र अध्ययन वा तो सूत्र में दूसरी बात ये बताई तब के पश्चात दूसरी बताई स्वाध्याय स्वाध्याय करना चाहिए नया व्यक्ति योग में प्रवेश कैसे करे स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय क्या है बताते हैं प्रणव आदि पवित्रान जपा प्रणव ओम आदि आदि जो पवित्र मंत्र है ओम ओम न्यायकारी ओम दयालु ओम सर्वरक्षक आदि फिर गायत्री मंत्र ओम भूस्वाद्यादि तो इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे बढ़िया व उच्च स्तर के पवित्र मंत्र हैं उनका जप करना ये स्वाध्याय का एक भाव है तो नया व्यक्ति जो योग में प्रवेश करना चाहता है वो ओम का गायत्री का जप क्या करे तो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ेगा रुचि बनेगी ईश्वर में कुछ थोड़े गति बढ़ेगी ईश्वर की तरफ एक काम तो ये करना और स्वाध्याय के अंतर्गत दूसरी बात है मोक्ष शास्त्र अध्ययन वो का जब करो गायत्री जब करो और साथ में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करो जो हम कर रहे हैं ये है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन योग दर्शन सांख्य दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन ये सारे दर्शन उपनिषद वेद ये सारे मोक्ष शास्त्र है जो मोक्ष का स्वरूप बताते हैं मोक्ष क्या है मोक्ष कैसा होता है मोक्ष कैसे मिलता है उसके उपाय क्या है मोक्ष प्राप्ति में बाधाएं क्या है उन बाधाओं को दूर कैसे करें ये सारी बातें जिन शास्त्रों में बताई जाती है उनका नाम है मोक्ष शास्त्र तो वो शास्त्र यही है ऋषियों के ग्रंथ वेद और ऋषियों के ग्रंथ ये मोक्ष शास्त्र सत्यार प्रकाश भाष्य भूमिका संस्कार विधि आदि ये सारे महर्षि जी के ग्रंथ है ये सब मोक्ष की बात करते हैं अध्यात्म की बात करते हैं तो इस तरह से इन वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना और ये अध्ययन स्वयं तो होता नहीं स्वयं तो समझ में आते नहीं शास्त्र कोई पढ़ाने वाला चाहिए कोई योग्य व्यक्ति चाहिए अध्यापक कोई गुरु आचार्य चाहिए तो हमको वह बात समझ में आती है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की पुस्तक हम बारहवीं कक्षा की बाजार से खरीद ले और स्वयं पढ़े ठंड नहीं आएगी कोई मेडिकल साइंस की किताब बाजार से खरीद ले एमबीबीस की और स्वयं पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आएगी कोई अध्यापक चाहिए हो, हो, हो, हो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जानता हो। वो अगर पढ़ाएगा तो फिर हमें बात समझ में आएगी अच्छी तरह से कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं तो इसी तरह से ये मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी किसी योग्य आचार्य गुरु से अध्यापक से ही करना होगा तो हमें समझ में आएगा कि मोक्ष क्या है मोक्ष का सही रास्ता क्या है कैसे चलना कहां भूल हो सकती है उस भूल से कैसे बचा जाए उस समस्या का समाधान क्या हो वो हमें तभी समझ में आएगा जब कोई अच्छा योग्य व्यक्ति हमें पढ़ाए सिखाए इस प्रकार से इन शास्त्रों का अध्ययन करना रोम का जब करना गायत्री जप करना यह स्वाध्याय कहलाता तो नया व्यक्ति क्या करे स्वाध्याय करे तपस्या करे और स्वाध्याय करे तीसरा काम ईश्वर प्रणिधानम बोलिए सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल सं तीसरा काम उसको ये बताया कि ईश्वर प्रणिधान करो प्रणिधान का अर्थ है समर्पण ईश्वर को समर्पण करो तो आपके योग में गति होगी में प्रवेश होगा ये ईश्वर प्रणिधान क्या है उसको बताते हैं सर्व क्रिया नर्पण सारी क्रियाओं को परम गुरु के अर्पित करो परम गुरु है परमात्मा ईश्वर बाकी मनुष्य तो गुरु है हमारे बड़े हैं हमसे अधिक जानते हैं बुद्धिमान है धार्मिक है सदाचारी है ईमानदार है और हमको अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं गुरु हमको अच्छाई की ओर ले जाते हैं बुराई से बचाते हैं सदगुणों को धारण कराते हैं दोषों को छुड़वाते हैं हमारा सुख बढ़ाते हैं दुख कम करते हैं गुरु परंतु जो परम गुरु है सबसे बड़ा गुरु वो तो ईश्वर ही तो ईश्वर प्रणिधान करना है ईश्वर को समर्पण करना है और कैसे करना है कि सर्व क्रियाणा जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सारे दिन मन से वाणी से शरीर से जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं को परम गुरु अर्पण उस परम गुरु परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर देना अर्पण मतलब समर्पण कर देना है उसके सामने प्रस्तुत करना है कैसे करना उसके पांच स्टेप थोड़ा सा बताता हूं बहुत अच्छा विषय है बहुत आवश्यक है इससे बहुत अच्छी प्रगति होती है जल्दी होती है इसलिए शॉर्टकट टिप्स कैसे हम जल्दी से एंट्री करें योग हो ईश्वर से पूछ के करव लें, लें। क्रिया नियाओं को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करो तो कोई भी क्रिया शुरू होती है तो मन से शुरू होती है पहले मन में विचार उठता है कोई सेवा करनी है कोई कोई चोरी करनी है किसी को धोखा देना है किसी को मूर्ख बनाना है किसी की जेब काटनी है।, जो भी अच्छा बुरा, जो भी विचार आता है वो पहले मन में आता है तो जैसे ही मन में विचार उठे उसको तुरंत के सामने रखो। अच्छा विचार हो वो भी रखो खराब हो वो भी सब रखो यहाँ से समर्पण होता है ईश्वर से छुपाना नहीं कुछ भी वैसे आप भले ही छुपाने की कोशिश करें वो छुपने वाला तो है नहीं फिर भी हमको अपनी ओर से नहीं छुपाना है बल्कि उसके सामने प्रस्तुत करना है ईश्वर मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है मैं ये काम करूं या नहीं करूं उससे पूछो परमिशन लो स्वीकृति लो अगर स्वीकृति मिले तो काम करो नहीं मिले तो नहीं जैसे ये बच्चा है अब ये छोटा बच्चा है तो माँ के प्रति समर्पित है इसको जो भी करना है माँ से पूछ के करना होगा बाहर जाना है सैर करना है तो पूछना पड़ेगा बाहर जाऊं पूछे नहीं जा सकते खाना है तो पूछना पड़ेगा भूख लगी है कुछ दो खाने को अच्छा नींद आई सोना है तो फिर बोलना पड़ेगा मुझे नींद आई मुझे सुलाओ, जो भी करना है इनसे पूछ के करना इनसे पूछे बेना कुछ नहीं करना जिस काम में माँ की सम्मति नहीं है बच्चा उस काम को नहीं करेगा उसको ब्रेक लगा देंगे नहीं ये काम नहीं करना उसको समझ नहीं है ना छोटा है उसको पता नहीं है ठीक है गलत है तो बड़ों को समझ बड़ों को पता है यह काम गलत है, इससे बच्चे कोणता हो ब्रेक लगा नाही काम नाही करणार बुच बाकी समज आहे कुठ की, की नाही पडेगा अगर समण करणार ईश्वर पडेगा जो भी विचार आहे अच्छा बुरा जो भी तो पहिला स्टेप हैश्वर पूचे है। मन लो एक दिन विचार आया की पडोशी आज बिमार आहे चलो इसकी सेवा करते और है घर मे अकेला आहे बाकी घर के लोक बाहेर गे विचारा पडोशी की सेवा करते तो पूचे ईश्वर हे ईश्वर hey आज मेरा पडोशी बीमार हैर अकेला आहे है, क्या करू इसकी सेवा करदे ईश्वर जवाब देगा बिलकुल देस्था कोण देना आहे देऊ की नाही देऊ ईश्वर हा देव अच्छी संस्था आहे जरूर देव आज गौशाला मे दान देणार आज ब्रह्मचारी को देना है आज अनाथालय में देना है आज वेद प्रचार में देना है आज फलाने काम में देना है तो जो भी विचार आता है कुछ ईश्वर आपको उत्तर देगा हां या ना अगर वो काम ठीक होगा तो वो बोलेगा जवाब है या हमारे अपना मन का है हाँ बहुत अच्छा सही प्रश्न है आपका तो बहुत सारी बातों का तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, कि ये विचार ठीक है और ईश्वर पे ईश्वर की ओर से स्वीकृति है और आपको खुद को उसमें आनंद होगा उत्साह होगा पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ईश्वर की ओर से जब कहीं संशय हो जाए कि ये हाँ तो हो रहा है अंदर से अंदर से तो जवाब आ रहा है हाँ हाँ कर लो कर लो पर आगे कुछ खटखट -खट भी हो रही है हम इस काम को कर तो ले अंदर से तो जवाब आ रहा है हाँ कर लो पर मन में दूसरी बात खटखट -खट भी हो रही है कि ये दूसरे लोग अच्छा नहीं मानेंगे इसको है? समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे तो जब ऐसे संशय हो जाए फिर वेद को पढ़िए अंतिम कसोटी वेद धर्मम जिज्ञास मानान प्रमाणम परम श्रुति अंत में फिर वेद से कन्फर्म करना होगा जब संशय हो जाए तो फिर वेद में अगर लिखा है कि हाँ हाँ ये कर लो दुन्या गाली देता दे। पागल काय मूर्ख काय भ्रष्टी काय कहती रहे। फिर उसकी चिंता नाही आहे क्यदे क्या नाही करण समाजिक, समाजिक लोगो की विचारधारा हमको शंका होती है काम समाज केस अच्छा नाही मानते और जब की वेदर ईश्वर अच्छा मानते तो व संशय पॅदा होता अंदर से ईश्वर करा करलो फिर आप सोचते हैं समाज वाले गाली देंगे ठीक है वो हमको कहेंगे पागल है मूर्ख ऐसे कपड़े पहन के आता है कंपनी में ऐसे थोड़ी चलते हैं सारे लोग पैंट लगा के टाई लगा के आते हैं ये कुर्ता पैजामा पहन के आता है तो सारे मूर्ख कहेंगे तो कहने दो वहां देखना वेद क्या कहता है ऋषि लोग क्या कहते हैं तो वेद और ऋषि जो कहते हैं उसको मानना सही कंपनी का अनुशासन न टूटे वो ठीक है पर अगर अनुशासन भंग नहीं होता है और कहीं ऑप्शन है छूट है विकल्प है तो वहां तक हम अपना लाभ ले सकते हैं हमारा वेद और ईश्वर भी स्वीकार कर रहा है और कंपनी में भी बाधा नहीं आ रही तो उस काम को हम डालेंगे और जहां सीधा सीधा टकराव होता हो तो फिर वहां देख लेंगे अगर कंपनी की बात मान्य है तो वो मान लेंगे हमारा ज्यादा बिगड़ता नहीं नुकसान नहीं होता तो उसकी बात मान लेंगे और बहुत भयंकर नुकसान होता है तो फिर कंपनी छोड़ देंगे फिर ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे <laughs> कंपनी छोड़ के दूसरी पकड़ेंगे ऐसी कंपनी पकड़ेंगे जहां ईश्वर से ज्यादा टकराव नहीं आया मान लो कंपनी वाले कहें आपको लंच यहीं करना है टी आपण गरम खाना मिलेगा, मिलेगा। औरको वेज केॉन वेज भी खाना पडेगा मन लो कंपनी ॲसा कनुन लगा देड करणार पडेगा कंपनी रखे याॉन वे वेज खाना पडेगा ईश्वर के विरुद्ध हैस कंपनी कंपनी बदल ॲसी कंपनी मेमको काम न करणार जहाको ईश्वर के न्यम तोडने पडे हा कंपनी हे कहेगी कि आप जो है हमारे ड्रेस कोड में आना है कंपनी के टाइम में आप पेंट पहन कर आओ बाकी दिन में आप कुर्ता पजामा पहनो धोती पहनो जो मर्जी पहनो फिर हमें उसमें आपत्ति नहीं मगर कम कंपनी के कंपनी के वर्किंग आवर्स में आपको कम से कम पेंट पहननी तो पेंट पहनने में, में हमारा कोई इतनी मुसीबत नहीं आ रही कोई इसमें मांसाहार नहीं हो रहा कोई वेद विरुद्ध सीधा इतना बेहतर काम नहीं है तो उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से चलना चाहिए तो पहला स्टेप हुआ ईश्वर प्रणिधान का ईश्वर से पूछ के काम करें परमिशन मिले तो करें ना मिले तो नहीं जहां संशय पैदा हो जाए तो ऋषियों का ग्रंथ देखें। वो क्या कह रहे थे वेदों की बात ईश्वर की बात जितनी अच्छी तरह से ऋषि लोग समझते उतनी अच्छी तरह से दूसरे लोग नहीं समझते क्योंकि अन्यों का स्तर कम उनकी बुद्धि कम है अनुभव कम है मन में शुद्धता कम है इसलिए वो धर्म को न्याय को इतना अच्छा नहीं समझते जितना ऋषि लोग समझते तो फिर ऋषियों के ग्रंथ देखने पड़ेंगे जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, तो वहां से कंफर्मेशन हो जाएगी ये काम है या गलत, इसको करें या नहीं करें इस तरह से तो ये दूर पहला हुआ। पूछ कर करें। दूसरा स्टेप जब परमिशन मिल गई हाँ करो सेवा करो बहुत अच्छी बात है पड़ोसी अकेला है रोगी है बीमार है जाओ सेवा करो अब करने लगे तो काम करते समय ईश्वर को वहां उपस्थित स्वीकार करें काम करते समय ईश्वर की उपस्थिति स्वीकार करें प्राय लोग काम करते हैं वो भूल जाते हैं कि भगवान भी हमारे साथ है जैसे कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है बाथरूम में तो वो ये समझता है बाथरूम में मैं अकेला ही हूं यहां कोई दूसरा आदमी नहीं मैं अकेला ही हूं जबकि ईश्वर भी वहां है और वो ईश्वर को भूल जाता वही समझता है ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है बस मैं अकेला ही हूं और मैं कपड़े धो रहा हूं और घर में एक व्यक्ति और आ गया मेहमान उसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया अब वो ये समझता है इस घर में दो व्यक्ति हैं एक मैं हूं और एक मेहमान है जबकि हैं तीन ईश्वर भी तो है साथ उसको भूल जाता है तो ईश्वर समर्पण में दूसरा स्टेप है कि ईश्वर को भूलना नहीं है उसको साथ में रखना है अगर घर में हम अकेले हैं तो दो स्वीकार करो एक मैं और एक ईश्वर यदि हम दो हैं तो तीन मानो तीसरा ईश्वर जितने भी मनुष्य हैं एक और जोड़ दो साथ में ईश्वर तो उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए काम करें। बहुत आनंद आएगा बहुत अच्छा लगेगा उत्साह मिलेगा निर्भय हो को अपने साथ मानते आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी ताकत आएगी शक्ति आएगी की एक सर्वरक्षक ईश्वर मेरे साथ है वो मुझे देख रहा है मैं उसकी हाजिरी में उसकी उपस्थिति में ये काम कर रहा हूँ और में गलत नहीं कर सकता ईश्वर मुझे कोई को रिपोर्ट दिलवाने की भी जरूरत नहीं की हमने ये काम किया था स्वयं ही देख रहा है और उसकी नजर से हम बच भी नहीं सकते तो इस तरह से उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे तो क्या होगा कि बुरे काम से बचते रहेंगे गलत काम नहीं करेंगे पुलिस वाले की हाजरी में आप दूसरे को पत्थर मारेंगे नहीं मारेंगे वो देख रहे हैं पुलिस वाला खड़ा है पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं तो जैसे पुलिस वाले की हाजरी में आप दूसरे को पत्थर नहीं मारते कोई अपराध नहीं करते कानून नहीं तोड़ते ऐसे ही ईश्वर की उपस्थिति में कोई गलत काम कैसे करेंगे वो देख रहा है ना पकड़ लेगा ऐसे उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए काम करेंगे ये दूसरा स्टेप तीसरा काम करते करते पूरा हो गया हाँ नहीं अभी पूरा नहीं हुआ काम चालू हुआ तीसरा स्टेप में भी अभी एक बात और सोचनी काम करते करते ये विचार आ सकता है कि मैं जो पड़ोसी की सेवा कर रहा हूं मैं अपनी ताकत से कर रहा हूं अपनी बुद्धि से कर रहा हूं अपने बल से कर रहा हूं अपने विद्या से कर रहा हूं अपने शक्ति सामर्थ्य से कर रहा हूं स्कूटर लेके जाना पड़ेगा पेट्रोल भी चलेगा वो पैसा भी मुझे ही खर्चना है मुझे डॉक्टर तक जाना है तीन किलोमीटर और दवा लेके आनी है पेट्रोल भी चलेगा वो भी सारा मेरा खर्चा होगा तो मैं जो भी इसकी सेवा कर रहा हूँ शरीर से मन से बुद्धि से विद्या से धन से बल से ये सारी चीजें मेरी है अगर ऐसा मान के करेंगे तो फिर गड़बा मैं जो भी सेवा में धन बल विद्या शक्ति सामर्थ्य लगा रहा हूँ ये सब ईश्वर प्रदत्त है ईश्वर के द्वारा दिया गया ये सारा सामर्थ्य वो लगा रहा हूँ मेरा अपना कुछ नहीं और ये सच भी है कुछ झूठ भी नहीं है जब आए थे संसार में तो खाली आए थे कुछ भी नहीं लाए साथ सब यही मिला अब जब जायेंगे तो भी खाली हाथ जायेंगे तो भी कुछ सास नहीं ले जाना क्या ले जायेंगे अपने कर्म ले जायें जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे बाकी संपत्ति साधन तो सब यही रह जाएगा इस तरह से जो भी हम शक्ति वस्तु धन संपत्ति प्रयोग कर रहे सेवा में वो ईश्वर का दिया हुआ है ऐसा मानकर फिर सेवा करें तो ये तीसरा स्टेप उससे क्या होगा अभिमान नहीं आएगा सेवा करते समय अभिमान नहीं आएगा कि मैंने इसकी सेवा की मैंने क्या की मेरा रोल तो एक है पहले बताया था एक था मेरा हिस्सा तो बाकी नाइनटी तो सब दूसरों को तो इस तरह से तीसरा स्टेप मान के चलना चौथा स्टेप काम पूरा हो गया सेवा पूरी हो गई दोपहर का एक बज गया उसकी खिचड़ी भी बना दी दवा भी ले आए उसके कपड़े भी धो दिए और भी घर का छोटा मोटा काम कर दिया और एक बज गया दोपहर का तो उसके घर वाले आ गए वापस रोगी के जो बाहर गए थे वो आ गए तो आपने देखा भाई चलो मेरा काम पूरा हो गया घर वाले आ गए ये इसको संभाल लेंगे छुट्टी ली विदाई ली अच्छा भैया अब मैं जाता हूँ तुम्हारे, तुम्हारे आ आ हो हम नहीं सूचना देंगे तो भी मालूम है फिर क्यों सूचना दे रहे अपनी सभ्यता बनाए रखने के लिए काम करने का नियम है आपके बॉस ने आपको काम दिया आपने काम पूरा कर दिया कम्प्लीट कर दिया क्या आप उसको रिपोर्ट देंगे या नहीं जब तक आप रिपोर्ट नहीं देंगे आपका काम अधूरा है बॉस को सूचना देनी पड़ेगी साहब काम हुआ नहीं हुआ कितना हुआ कैसा हुआ अधूरा है कितना क्या पोजिशन है बतानी पड़ेगी तो हर जगह हमको संसार के लोगों के साथ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जो भी काम हम अपने जिम्मे लेते हैं उसको पूरा निभा उसकी रिपोर्ट देते हैं तब वो काम पूरा माना जाता है कम्प्लीट माना जाता है ताकि उससे आगे क्या स्टेप लेना है वो अगला निर्णय बॉस ले सके अब आगे क्या करना तो जैसे हम संसारिक लोगों के साथ ये व्यवहार रखते हैं रिपोर्टिंग करते हैं ऐसे ही ईश्वर के साथ भी रिपोर्टिंग करनी है इसका कारण ये नहीं है कि ईश्वर को पता नहीं है उसको तो सब पता है पर हमारी आदत ठीक बनी रहे हमारी आदत ना बिगड़ जाए इसलिए हम अपनी आदत को ठीक बनाए रखने के लिए रिपोर्टिंग करेंगे जैसे औरों को देते हैं ईश्वर भी हमारा बॉस है उसको भी क्यों ना दे उसको हमारी ड्यूटी बनती है और हमारी आदत बनी रहेगी हम भूलेंगे नहीं आगे मनुष्यों के साथ भी नहीं भूलेंगे उनके साथ भी याद रखेंगे वे हाँ इनको भी काम हम लिया था उसकी रिपोर्ट करनी है काम हुआ नहीं हुआ कितना हुआ कैसा हुआ तो ईश्वर को सूचना दें हे ईश्वर आपसे पूछ कर, आपकी सम्मति से ये कार्य शुरू किया था ये कार्य पूरा हो गया ये आपके सामने समर्पित है आपके सामने प्रस्तुत है इस तरह से सूचना दे दें ये चौथा स्टेप पांचवा पांचवा स्टेप है अब आगे पंक्ति लिखी तत्फल संयास यह पांचवा स्टेप उस कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो तत्फल संयास होल को इच्छा छोड़ दो तो इसका अर्थ यह समझना है कि फल की इच्छा दो तरह की होती है एक होती है सांसारिक फल की इच्छा सुविधाएं आदि आदि और दूसरा फल होता है मोक्ष फल मोक्ष हम जो कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई तो फल तो मिलेगा ही उसकी तो गारंटी है फल में कोई संशय नहीं है अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा बुरा करेंगे तो बुरा फल से बच नहीं सकते तो अब प्रश्न ये है कि भाष्यकार कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ दो आप बिल्कुल इच्छा छोड़ दें ये तो हो ही नहीं सकता असंभव कई लोग कहते हैं फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ो आप बिल्कुल निष्काम कर्म करो कोई कामना मत करो ऐसा तो होना असंभव है इंपॉसिबल एक व्यक्ति कहने लगा साहब ऐसे कैसे निष्काम का तो मतलब ही जिसमें कोई कामना न हो मैंने कहा अच्छा ऋषि लोग कहते हैं ऐसा होना असंभव है निष्काम का मतलब बिल्कुल इच्छा ना हो बिल्कुल कामना न हो ऐसा तो कर्म हो ही नहीं सकता बोला क्यों नहीं हो सकता मैंने कहा अच्छा आप क्या काम करते हैं बताइए बोले मैं टीचर हूं मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में अच्छी बात है आप एक महीने तक पढ़ाओ और वेतन की इच्छा मत करो पढ़ाएंगे आप ना या ना नहीं पढ़ाएंगे बिना काम ना के करना चाहिए <laughs> अब क्यों नहीं पढ़ाते एक महीना दो महीना साल भर बिना वेतन के पढ़ाओ ना? नहीं पढ़ाए तो बिना इच्छा के कोई कर्म होता नहीं असंभव कोई तो इच्छा रहेगी इच्छा तो वेतन मिले तन नाही देता सुवि चार आदमिओ बो सी प्रशंसा फ्री मे काम करता अच्छा आदमी बोलो कमसे कम तुम इतना तुम्हि करी चन च प्रशंसा अखबार मे नो वी च पत्थर पे लिखो सावैधनिक टीचर आहे वी च कुठ नाही तो फिर क्या चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष की इच्छा तो रहेगी कोई ना कोई इच्छा तो होगी क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से अल्प सामर्थ्यवान है उसके बाद शक्ति की कमी है आनंद की कमी है सुख की कमी है ज्ञान की कमी है बहुत सारी कमियां है उन कमियों को पूरा करना चाहता है तो इच्छा तो उसका स्वाभाविक गुण है वो कैसे छूट सकती है तो इच्छा तो होगी वो तो स्वाभाविक है तो जब इच्छा स्वाभाविक है तो कोई ना कोई इच्छा तो करनी ही होगी तो यहाँ जो कहना चाहते हैं तत्फल है संसारिक सुख फल की इच्छा को छोड़ हम जो सेवा कर रहे हैं इसके बदले में कोई सम्मान मिलेगा कोई धन मिलेगा ये इच्छा छोड़ दो और मोक्ष की इच्छा करो ईश्वर के आनंद की इच्छा करो ये पांचवा स्टेप इस तरह से ये ईश्वर समर्पण होगा ऐसे समर्पण करने में लाभ सारे छूट जाएंगे बुरे काम सारे छूट जाएंगे ईश्वर से पूछ पूछ के करेंगे तो बुराईयागति -फट हो जाएगी उत्साह बढ़ेगा आनंद आएगा जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा टेंशन फ्री हो जाएगा आदमी गड़बड़ करता है तो भी टेंशन होती अब ईश्वर समर्पण से गड़बड़ उसकी छूट गई छूट गई तो टेंशन खत्म बस फटाफट योग में प्रवेश हो इस तरह से हमको करना चाहिए ये हुआ पहला सूत्र अब इस सारे सूत्र का अर्थ योग बनता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग तप करना स्वाध्याय करना और ईश्वर समर्पण करना ये तीन क्रियाए क्रिया योग कहलाता है इन तीनों का नाम क्रिया योग है। ये तीन क्रियाए योग का साधन है प्रवेश कराने के लिए बढ़िया साधन है यहां से एंट्री होती है नए व्यक्तियों की नए लोगों को यहां से शुरू करना चाहिए यह सूत्रार्थ होंगे ठीक है कुछ पूछना है तो बोलिए हाँ ये तीन बार रिपीट हो जाएंगे नियमों में तो वो इसलिए न कि शॉर्टकट बताना अब शॉर्टकट में कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना छोटा छोटा बताना जिससे एंट्री हो जाए जैसे व्यायाम तो पूरा चौडा आहे एक व्यक्ती न्याया न्यायाम सीखना चु पॅदा करण्या अच्छा भाई। तुम थोडी सी जॉगिंग करो और बस पाच मनट थोडासा हलकी हलकी रनिंग करो बस तुम्हाला इतना काफी श्रू मे पहा दिन इतनाही करो अब और व्यायाम भीत आगे बे धीरे धीरे बे श्रू मे रुचि पॅदा करणे केस इतनाही बघे थोडी सी जॉगिंग और थोडी सी रनिंग बस हा बोलये मेर मित्र हैन कि एक शेड्यूल बना है, काम वो में पूर लेते काम ठीक आहे सूचना नाही अच्छा की उनको ये कि जो बघे काम दोन लगाय डबल मेहनत होईल कार्यपद्धती और मेरी कार्य पद्धती अलग है मी ब तो दोनों दोनों में से, दोनों भी ठीक है है? या कुछ गलत लग रहा है? ज्यादा अच्छा तो ये दूसरी वाली पद्धती है आपको काम करना है, इतना काम दिया गया, एक महिन्या इतना टाइम और इतना काम तो आप आपल्या अधिकारी एक महिने का काम मिम्मेदारीता एक महिने मे काम आपरा मि अब मेरी मर्जी है मैं उस एक महीने के काम को 20 दिन में निपटा के 10 दिन छुट्टी मारू आपका जितना काम है मैंने कंडीशन के हिसाब से पूरा किया अब जब बीस दिन में मैंने डबल मेहनत की तो अगले दिनों का टाइम मेरा है वो मेरी छुट्टी है मैं उसने छुट्टी मारूंगा तो ऐसा बताना ज्यादा अच्छा है उससे क्या होता है एक तो हमारी ईमानदारी बनी रहती है हमारा मन शुद्ध रहता है साफ रहता है जो हम कर रहे हैं सच कर रहे हैं और सामने बोल के कर रहे हैं और कॉन्ट्रेक्ट के अनुकूल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से विरुद्ध नहीं कर रहे काम चोरी भी नहीं कर रहे कि हमने काम उनका कम किया काम तो नहीं किया कम जितना बताया उतना किया इतना टाइम और इतना काम अब ये हमारी इच्छा है कि हम उसको जल्दी निपटा के पिछले दिनों में कुछ और अपना काम कर लें अथवा रोज थोड़ा थोड़ा करके तीस दिन में कम्प्लीट करें वो तो हमारी मर्जी है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्लियर है और अधिकारी को आपका ये स्टाइल पसंद है तो फिर ये अच्छा है वो वाला अच्छा नहीं है कि आप काम तो आपने कर दिया और आप बताते नहीं क्यों नहीं बताते आपको उस समय एक डर भी लगेगा कि काम आपका हो चुका और आपने रिपोर्ट नहीं दी और किसी दूसरे ने जाके रिपोर्ट दे दी आपकी किसी और व्यक्ति ने तो बहस आगे डांट मारेगा भाई तुम्हारा काम पूरा हो गया तुम बताते क्यों नहीं बताओ तो फिर हम अगला काम और शुरू करें आपको नहीं देंगे किसी और को देंगे कम से कम इससे आगे प्रोजेक्ट को तो आगे बढ़ाए ना कम से कम तो वहां फिर अधिकारी को कष्ट होगा अगर हम उससे पूरी बात क्लियर नहीं करते हैं और इस पक्ष में क्लियर है इसमें कोई कष्ट नहीं होगा आपने इतना काम लिया, इतने दिन में इतना काम करना इतना कर दिया अब इतके अत दिन टाइम बचा वो उस दूसरा कर लेंगे तो ये वाला पक्ष अच्छा जी ठीक वारा उमेदवार करूत होग्या दूसरे सूत्र की भूमिका बोलिये क्रियाोग क्रिया कहते हैं वो जो क्रिया योग है जो अभी पिछले सूत्र में बताया था इसका प्रयोजन क्या क्यों बताया इससे क्या लाभ होगा उसका लाभ बताते हैं यह क्रिया योग का लाभ क्या है सूत्र दो बोलिए समाधि समाधि भावनाथ क्लेश तनु करेंगे कहते हैं ये जो क्रिय योग है स अर्थात वह क्रिय योग स ही वह निश्चय से आसेव्य सेवन किया जाता हुआ सेव्य मानव सेवन किया जाता हुआ आ लगाने से उसका अर्थ है बार बार बार बार आसेव्य मानव बार बार सेवन किया जाता हुआ यानी क्रिया योग को हम बार बार अनुष्ठान करेंगे रोज करेंगे तब करेंगे स्वाध्याय करेंगे ईश्वर पर करेंगे रोज करेंगे कुछ अधिक लंबे समय तक करेंगे तो इससे क्या होगा वह क्रिया योग बार बार सेवन किया जाता हुआ समाधि भावयती समाधि को उत्पन्न करेगा समाधि की तरफ ले जाएगा उस दिशा में हमारी प्रगति बढ़ाएगा गति बढ़ाएगा समाधि की ओर यह फायदा है और दूसरा लाभ क्या है क्लेशांश प्रतनु करो और क्लेशों को कमजोर करेगा तनु कार्य कमजोर क्लेशों को कमजोर करेगा समाधि की तरफ बढ़ाएगा ये दो फायदे इसलिए योग अभ्यास करो अर्थात क्रिया योग से शुरू करो से हो आगे चलते हैं, क्लेशान, बीज नूक सत्व अन्यता ृख्याति सूक्ष्म कहते हैं प्रतनुकृतान क्लेशान जो क्लेश कमजोर कर दिए क्लेश वही है पांच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश अभी उनकी चर्चा आएगी इन पांच क्लेशों की तो कहते हैं प्रतनुकृतान क्लेशान इन कमजोर किए हुए क्लेशों को अविद्या को राग द्वेश को संख्यान अग्नि का अर्थ है ऊंचा तत्व ज्ञान उच्च स्तर का ज्ञान तत्व ज्ञान बोलते स्तर का जो तत्व ज्ञान है ये अग्नि जला देती है भून देती है नष्ट कर देती है ये तत्व ज्ञान की अग्नि ज्ञान से सारे क्लेश नष्ट होते हैं तो इस उच्च स्तर के ज्ञान की अग्नि से इन कमजोर किए हुए क्लेशों को दग्ध बीज बीज के तुल्य बना देगा कल्प मन तुल्य उसके समान जैसे इस चूल्हे वाली अग्नि में मकई को भून दो चने को भून दो गेहूं को भून दो जला दो बीज दो अब उस जले हुए बीज को खेत में डालो अब नहीं हो गएगा उसका जो अंकुर उत्पादन सामर्थ्य वो खत्म होगा अग्नि ने उसको जला दिया तो जैसे चूल्हे वाली अग्नि गेहूं चने को जला देती है और फिर उससे आगे अंकुर ऐसे ही ये जो अविद्यादि क्लेष है ये पुनर्जन्म को उत्पन्न करते हैं, ये उसके बीज है पुनर्जन्म के ये बीज है पांच क्लेष और इनमें मुख्य है अविद्या तो क्रिया योग क्या करेगा इन क्लेशों को कमजोर कर देगा और उसके बाद फिर एक अगला साधन मिलेगा प्रसंख्या तत्व ज्ञान ऊंचा फिर उस अग्नि से इन क्लेशों को दग बीज बना दिया जाएगा दगध बीज के तुल्य हो जाएगा और अप्रसव धर्म फिर ये प्रसव में असमर्थ हो पुनर्जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ये पांच क्लेश ऐसा कर देगा ऐसा बना देगा, ये क्रिया योग, मतलब क्रिया योग डायरेक्ट यह काम नहीं करेगा वाया वाया करेगा, लेकिन उसको हम हटा नहीं सकते जो आदमी प्राइमरी स्कूल की पांच कक्षा नहीं पढ़ेगा क्या वो बी और एमएससी कर लेगा तो कोई इस भाषा में बोले की तुम पहले पांच कक्षा प्राइमरी स्कूल की पढ़ लो फिर ये पांच कक्षा आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते तक पहुंचा देगी यह यद्य प्राइमरी स्कूल स्कूल एक भूमिका के रूप में काम करता है ऐसे ही क्रिया योग प्राइमरी स्कूल की तरह भूमिका के रूप में काम करता है आगे चल के ऊंचे हथियार मिलेंगे ये प्रसंख्या जो उनखो को जलाएगा इस प्रकार से तनु उन को तनु कर देने, से, कर देने से, तो कमजोर करेगा क्रिया योग और दग्ध बीज के तुल्य बनाएगा ऐसा होगा तो भी इनको कमजोर करने से क्या परिणाम आएगा पुनः क्लेश अपराष्टा फिर क्लेशों से असंबद्ध उनसे टच न होने वाली छूने न छूने वाली यह विशेषण है सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति इसका औ, और यह भी विशेषण है आगे प्रज्ञा का असली विशेष है प्रज्ञा तो यह जो हमारी बुद्धि होगी उस योगाभ्यासी व्यक्ति की जो बुद्धि होगी प्रज्ञा सूक्ष्म प्रज्ञा वो सूक्ष्म बुद्धि होगी और वो क्लेशों से नहीं छुएगी फिर उसको क्लेश नहीं टच करेंगे और वो कैसी होगी सत्व पुरुष वो प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग समझेगी दोनों को अलग अलग विभाजन करके दिखलाएगी कि ये सत्व है सत्व मतलब जड़ पदार्थ पुरुष मतलब चेतन वस्तु जीव और ईश्वर तो तीनों चीजें आ गई सत्व और पुरुष जड़ वस्तु और चेतन वस्तु पुरुष में दोनों चेतन आ ईश्वर और जीव तो इन तीनों का अलग अलग ज्ञान कराने वाली ऐसी सूक्ष्म बुद्धि होगी समाप्त अधिकारा जिस पर इन गुणों का अधिकार समाप्त हो गया सत रज तम ये गुण है तो रजोगुण का तमोगुण का जो दबाव है प्रेशर वो खत्म हो जाएगा अब वो उसको संसार में भोगों में नहीं घसीट सकते ऐसी बुद्धि बढ़िया बन जाएगी अब भोग की रुचि प्रवृत्ति सब खत्म हो जाएगी उस पर दबाव खत्म हो गया ऐसी वो प्रज्ञा प्रति प्रसवाय कल्पिस प्रसव मन उत्पत्ति प्रतिप्रसव उल्टा तो वो विनाश करने में समर्थ होगी वो प्रज्ञा जो है वो सब जन्म जनम का जन्म मरण का विनाश करने में समर्थ हो जाएगी ऐसी बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी और वहां तक पहुंचने के लिए सिलेबस का काम करेगा क्रिया योग। इसके क्रियाोगे आगे कुछ नहीं होगा इसलिए इसको श्रु शे काम श्रु करो धीर धीर आग अंत मरण समाप्त होय पुनर्जन खम हो मोक्ष हो, जाएगा, हो जाएगा, सारे दुःख जायगे यहा तक पोहचा देग काना ठीक है अ सूत्र में कहते हैं समाधि भावनाथ यह जो क्रिया योग है समाधि को उत्पन्न करने के लिए बताया समाधि को उत्पन्न करेगा समाधि की जोर ले जाएगा उस तरफ ले जायेगा क्लेश तनुकरणार्थ दूसरा है क्लेशों को कमजोर करने के लिए इसका विधान किया कि योगाभ्यास करो क्रिया योग करो अब स्वाध्याय ईश्वर प्रणान करो इससे आपके क्लेश कमजोर पड़ जाएंगे अविद्या राग द्वेश आदि ये सब कमजोर पड़ जाएंगे और ये तपस्या नहीं की तो फिर वो कमजोर नहीं पड़ेंगे तो, तो दुनिया चली रही है लग्जरी लाइफ बढ़िया बढ़िया गाडियां मर्सिडीज जैसी और जैसी करोड़ों की गाडियां और अल्पों की सम्पत्ति वो खा है फिर रहे मजा कर रहे है इतनी सम्पत्ति उनको पता ही नहीं कितनी हमारे पास गिनती भी भूल जाते है बेचारे इतनी सम्पत्ति हमारे पास तो उनका कोई क्लेश कमजोर नहीं हो रहा तो वैसे ही राग द्वेष में पड़े और ऐसे ही चलते रहेंगे बार बार जन मरण आएगा, सुख भी आएगा दोनों आते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे दुखी आय दोन आहुते किया व्यक्ती क्रिया योग का, विधान किया। क्रिया योग का अगला सूत्र हा बोलिये उच्च लोगो के, लिए। लोगों के लिए तो पिछले, पिछले ब हां ऊचा वेरागे फिर समाधी और फिर फर व सारे उनके लिए तो पिछले पाद में सारी चर्चा आ चुकी है, ये तो नये बातस्ता दिसेल फिर पाचवस करजुएशन करोस्ट ग्रेजुएशन करेगे फिर एमटेक की डिग्री मिळगी पीएचडी होता दिखाद्या व्हा तक मोक्ष तक पंच जायगे सारा पुनर्जनम खतम होता दिखाद्या नये आदमी ठीक सूत्र तीन की भूमिका अथ के क्लेशा के क्लेशा कियतो विति तो कहते हैं अच्छा आपने अभी बताया था कि क्लेशों को कमजोर करेगा ये क्रिया योग अच्छा ये बताइए वो क्लेश कौन कौन से है जिनको ये कमजोर करेगा वो क्लेश कौन कौन से और कियतो वाह और कितने हैं कितने हैं और कौन कौन से क्लेश ये बताइए तो पतंजलि महाराज ने आगे सूत्र में बताया कि सूत्र तीन अविद्या, अविद्या अस्मिता, राग राग द्वेश अभिनिवेशा पंचक्लेश पंच क्वेश तो इन्होंने कहा कि क्लेश पांच है सूत्रकार से पंच क्लेशा पांच क्लेश उनके नाम गिना दिए पहला अविद्या दूसरा अस्मिता तीसरा राग चौथा द्वेष पाचवा अभिनिवेश पाच क्लिशे क्रिया योग इनको नष्ट करेगा, इनको कमजोर करेगा, इनको करना चाहिए कमजोर थोडी सी बात और बाहेर्थ विपर्य का अर्थ बिथ्या ज्ञानो पहिले पाद मे विपर्यो मिथ्या ज्ञानो र्य कार मिथ्या ज्ञान भ्रांति या अविद्या तो यह है पंच विपर्य पांच प्रकार का विपर्य पांच प्रकार का मिथ्या ज्ञान ये पांच प्रकार की अविद्या ही है ये सारी की सारी अविद्या, ही है। अविद्या का मतलब क्या मूल परिभाषा यह है वस्तु कुछ और है हम समझते हैं कुछ और इसी का नाम भ्रांति है इसी का नाम मिथ्या ज्ञान इसी का नाम अविद्या है अंग्रेजी में कुछ इल्यूजन कह देते हैं इसको इलूजन है कुछ और समझ रहे हैं कुछ और ये पांच प्रकार की अविद्या है जिसको विपर्य बताया ये ही पांच क्लेश हैं। जिनके नाम अभी सूत्र में गिनाए अविद्या अस्मिता रागवेश फिर कहते हैं गुणाधिकारम दृढ़ी परिणामम परिणामवस्थापयन्ति अवस्थापयन्ति कार्यकारणस्रोतः कार्यकारणस्रोह उन्नमयन्ति उन्नमयन्ति परस्पर अनुग्रह तंत्री परस्पर अनुग्रह मन्त्री भूत्वा भूत्वा कर्मविपाकं कर्मविपाकं च च अभिनिरहरन्ति अभिनिरहरन्ति तो ये ते बताया पांच देश क्या करते हैं इनका रोल क्या है इनका कार्य क्या है वो बता रहे जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में हमारे साथ जुड़ जाते हैं व्यवहार में प्रवृत्त होकर के गुणाधिकारम दृढ़ गुणों के दबाव को और मजबूत करते हैं। जो भोगों का आकर्षण है फैशन कपड़े सोना चांदी चमक दमक मोटर गाड़ी धन संपत्ति मान सम्मान ये जो सारी चीजें संसार की इस और जो हमारा आकर्षण है जो रुचि है इसका नाम है गुणाधिकार ये गुणों का अधिकार है गुणों का दबाव है प्रेशर है ये हमको खींच ले जाते हैं संसार में तो ये क्लेश क्या करते, है? इस करते हैं इस गुणाधिकार को दृढ़ और मजबूत करते और भोगों की ओर फंसाते राग द्वेश और क्या करेगा देखो बढ्या बढ्या कपडे खरीदो सोना चांदी, बडे बडे मॉल है बिझाईनदारीजे वुद्धी घाताग कता खरीद लोक खरीद लोक अच्छा है वो भी अच्छा है जेब मे ताकत है या न मन तर करता हा खरी लो व खरी लो बह अच्छा हर मे लगायगे बहुत अच्छा लगेगा लो बडी प्रशंसा करेगे हे बि उधारे आय मल बी कल को शादी मे भाडे परत वो बड़ी बो करोड की गाडी भाडे पर लेते वो गाड़ी। हैं क्या इतनी गाड़ी लडी उगली इतकी बे पण एक बारा अच्छा इतकी बढिया गाडी इनके पास बडेट है भाई। तो ये सारा दिखावा है प्रदर्शन है रजोगुण तमोगुण जो गुण है हमक आकर्षित करते हैं संसार मे और ये क्लेश उस दबाव को और मजबूत करते हैं। संसार में और फंसाते हैं इसलिए कहा गुणाधिकारम दृढ़यंती और क्या करते हैं परिणामम अवस्थापय और परिणाम को ये प्रस्तुत करते हैं परिणाम का मतलब बार बार जन्म लेना जैसे जैसे हम राग द्वेश बढ़ाते जाएंगे अविध्या बढ़ती जाएगी बार बार जन्म होता रहेगा सकाम कर्म करेंगे और आपके शविद्या से फिर बार बार जन्म मिलता रहेगा तो ये परिणाम परिणामकार है बार बार परिवर्तन बार बार जन्म लेना इसको ये अवस्था स्थापित करते अवस्थापय जनमरण चालू रखेंगे तो जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक जनमरण चालू रहेगा और जब क्लेशों को मार डालेंगे जन्म मरण खत्म मौसम हो जाएगा और क्या करते हैं कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती कार्य कारण के प्रवाह को ऊंचा उठाते हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं चालू रखते हैं तो ये कारण स्रोत का मतलब जो प्रकृति से जगत बना प्रकृति से जगत बना प्रकृति से महातत्व बना महातत्व से अहंकार बना अहंकार से तनवातरा और इंद्रिय मन ये कार्यकारण है तो जब तक ये क्लेश बने रहेंगे तब तक भगवान को संसार बनाते रहना पड़ेगा वो बार बार चालू ही रखेगा चलो भाई इनके क्लेश है अभी इनको जन्म देना है बनाओ इंद्रिया बना बुद्धि बनाओ, बनाओ शरीर बनाओ ये पंचम बनाओ खाना पीना बनाओ अनाज फल फूल शाक सब्जी दवाई सब बनाओ ये सारा कार्य कारण चलता ही रहे ये इन क्लेशों की से आपस में एक दूसरे के सहयोगी होकर ये क्लेश, एक दूसरे के हेल्पर सहायक बन कर के सर्व विपाक निर्णय कर्मों के फल भोगवा जविद्या जब अविद्या होगी तो व्यक्ति अविद्या से कर्म फल भोगेगा ठीक है अविद्या से कर्म करेगा और फिर उसको शरीर मन बुद्धी और खाना पीना संपत्ती सब जाएगी अगले में और जब उसको भोगेगा तो थोडासा सुख मिळेगाम राग हो जायगाने मन लिया की सब चिजो मे बहुत राग है बहुत सुख हैसुख है उसको मान लिया तो ये हो गई अविद्या अविद्या के कारण जब उसने भोगा तो उसको राग हो गया तो कहीं अविद्या और कहीं राग और कहीं द्वेश ये सब मिल के, एक दूसरे के साथ जुड़ करके उसको कर्म रहते हैं तो इस तरह से व्यक्ति इन पांच क्लेशों के चक्कर में फंसा रहता है बार बार उसका जन्म होता रहता है अपना कर्म फल भोगता रहता है और फिर अगला अगला अगला जन्म होता रहता है उसका मोक्ष नहीं हो पाता ये है वो पांच क्लेश जिनको ये क्रियायोग अभोर करेगा ठीक है तो सूत्र का हो गया अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये पांच क्लेश ये पांच क्लेशों का परिचय हो गया तो बाकी चर्चा फिर करते हैं शाम को रात को इस समय यहां विरा देते हो हैं क्या करेंगे ओम बोलेंगे एक बार लंबे स्वर से ओ